सहज सरल स्थिति में समग्रता से देखें शरीर की सम्यक स्थिति की एक पहचान बनाएं, एक अनुभूति बनाएं मन में प्रसन्नता का भाव लाते हुए संकल्प करें प्रभु की कृपा से आज प्रातःकाल मुझे पुनः ध्यान का अवसर प्राप्त हो रहा है इस अवसर का मैं पूरा सदुपयोग करूंगा पूरी जागरूकता से एक एक क्षण को ध्यान में ही लगाऊंगा अब मन को दोनों नथनों पर केंद्रित करते हुए श्वास प्रश्वास का अनुभव करें श्वसन को धीरे धीरे लंबा बनाएं, धीमी गति से लंबा श्वास लें और लंबा श्वास छोड़ें समान गति से लयब्ध दीर्घ श्वसन आते जाते श्वास का अनुभव करें आगे तीन बाह्य प्राणायाम पूरा श्वास अंदर भरें और तेजी से संपूर्ण श्वास को बाहर निकाल दें मूल बंध लगाएं पेट को थोड़ा पीछे की तरफ खींचे ना नाभी के नीचे का भाग पीछे की ओर घबराहट होने तक यथाशक्ति श्वास को रोके रखें और फिर मूल बंध को छोड़ते हुए श्वास को अंदर भर लें एक तो सामान्य श्वास के बाद इसी प्रकार दूसरा और तीसरा बाह्य प्राणायाम भी कर ले में प्राणायाम होने पर कुछ क्षण मन की स्थिति को देखें प्राणायाम से मन में स्थिरता कितनी बढ़ी है प्रत्याहार अंतर्मुखी रहते हुए इंद्रियों को बाह्य विषयों से संपर्क में आने पर भी उनके संबंधित चिंतन को उपेक्षित रखना है किसी बाह्य विषय को अनपेक्षित बाह्य विषय को जानने की इच्छा प्रवृत्ति शिथिल रखनी है मन को धारणा स्थल पर लगाएं, धारणा स्थल की संवेदनाओं को पकड़ते हुए मन को धारणा स्थल पर स्थिर कर दें को धारणा स्थल पर रखते हुए ओम के जप के साथ उसके सच्चिदानंद अर्थ की भावना ईश्वर सत्य है विद्यमान है वह चित है चेतन है जानवान है और वह आनंद है आनंद से परिपूर्ण है आनंदमय है जो ओम का उच्चारण करना चाहें वे धुन के अनुरूप धीरे धीरे बोल सकते हैं मौन रहते हुए अर्थ की भावना की जा सकती है एक बार मेरी धुन को सुनेंगे और फिर उसके अनुरूप बोलना चाहें तो बोलेंगे ओम। हे ओम आप सचिदानंद हैं हे प्रभु मैं भी सत्य और चित्त हूं मेरी भी सत्ता विद्यमान है मैं भी चेतन हूं हे प्रभु आप आनंद युक्त हैं मुझे आपका आनंद प्राप्त करना है आप सच्चिदानंद हैं मानसिक जप और सच्चितानंद अर्थ की भावना ओम का जब सतत चलता रहे अर्थ की भावना साथ में चलती रहे परिपूर्ण परमात्मा आनंद का भंडार परमात्मा आनंद के भंडार में डूबा में अणुस्वरूप चेतन आत्मा मलिनताओं को हटाने के लिए प्रयासरत में आत्मा अब धीरे से रुकेंगे गायत्री मंत्र के माध्यम से श्रेष्ठ बुद्धि की प्रार्थना शब्दों के साथ अर्थ की भावना प्रमुखता से बनाए रखें मन धारणा स्थल से हट गया हो तो फिर से लगा लें से हे पाते ते प्राण हम दुखियों के कष्ट हरता तू तेरा महान तेज है छाया हो स्थान सृष्टि हो रहा है रा तेरा महा तेज है छाया हुआ सभी स्थान सृष्टि के वास्तु वास्तु तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया ईश्वर हम ऋबु को श्रेष्ठमा पर चला तेरा ही धर ते ध्यान हंग ते तेरी दया ईश्वर हमारी रि को श्रेष्ठ मग पर चला ओ देवस्य दियो यो नो दया ईश्वर की सत्प्रेरणाओं को अपने जीवन में उपयोगी और आवश्यक समझते हुए उनकी कामना याचना करेंगे सत्प्रेरणाओं को जीवन में उतारने के संकल्प के साथ निश्चय के साथ प्रार्थना करेंगे कुछ क्षण शांत रुक कर अतिथि की प्रतीक्षा की भांति ईश्वर की सत्प्रेरणा की उत्सुकता से प्रतीक्षा करें अतिथि के आने के लिए जैसे द्वार खोल के रखते हैं उसी प्रकार मन में ईश्वरीय प्रेरणाओं को स्वीकार करने की उन्हें प्राप्त करने की इच्छा को रखते हुए शांत भाव से प्रतीक्षा करें व्यवहार काल में जब कभी संदेह हो अनिर्णय की स्थिति हो इसी प्रकार शांत बैठ जाएं, ईश्वर से प्रार्थना करें हे प्रभु आप मेरा निर्देशन करें मुझे अब क्या करना चाहिए अपनी इच्छाओं को आक्राहों को दूर रखकर शांत भाव से प्रतीक्षा करें आप धीरे से रुकेंगे अपनी शारीरिक स्थिति का अवलोकन करें उपासना के प्रारंभ में शरीर की अच्छी स्थिति की जो पहचान बनाई थी उसे स्मरण करें और यदि अभी कहीं कोई बाधा हो तो शरीर को पुनः थोड़ा हिला डुला व्यवस्थित कर, कर लें आंतरिक स्थिति बनाए रखते हुए शरीर में गति प्रदान करें और शरीर को फिर से स्थिर कर लें अपने चेहरे का परीक्षण करें अनुभव करें यदि ललाट पर सलवटे ले आए हों भोहें खिंच गई हों उसे शिथिल कर दें नेत्रों को यदि जोर से बंद कर रखा हो तो ढीला छोड़ दें पलकों को होठों और जबड़ों को यदि भींच लिया हो तो उसे ढीला कर दें थोड़ा दूर दूर कर दें होठ बंद रहेंगे जबड़ा थोड़ा दूर रहेगा मन को धारणा स्थल पर लगाएं, वैदिक संध्या के मंत्रों से ध्यान का अभ्यास जिन्हें अर्थ याद है वे तदनुरूप अर्थ की भावना बना के रखेंगे जिन्हें अर्थयात नहीं है वो निर्देश के अनुसार भावना बना के रखेंगे प्रथम भावना संसारिक उन्नति और मोक्ष की प्राप्ति के लिए हे प्रभु आप इसी प्रकार मेरे लिए कल्याणप्रद बने रहें आपके कल्याण की वृष्टि सदैव बनी रहे ओ। परमात्मा के दिए हुए साधनों का आध्यात्मिक उन्नति के लिए जितना प्रयोग कर रहे हैं उस पुरुषार्थ को स्मरण रखते हुए परमात्मा से इसी प्रकार साधनों के बनाए रखने की प्रार्थना करेंगे अगला मंत्र शरीर के प्रत्येक अवयव की सबलता प्रार्थना उनके उपयोग को स्मरण रखते हुए प्रार्थना जिस जिस अवयव का नाम आए मन को उस उस अवयव पर केंद्रित करते चले ओम। चक्षुह चक्षुह श्रो समस्त अवयवों इंद्रियों को बलवान बनाते हुए मैं मुक्ति के मार्ग पर और अधिक अच्छी प्रकार चलूंगा अब इन इंद्रियों की पवित्रता की प्रार्थना इनकी पवित्रता के लिए किए गए प्रयत्नों के स्मरण पूर्वक प्रार्थना अथवा भावी प्रयत्नों को भावी प्रयत्नों का संकल्प रखते हुए प्रार्थना पुना तो शेरा तप पुना पाद सत्यना तोन शिसी सन्निधि में अपने अवयवों को इंद्रियों को पवित्र बनाने की प्रेरणा मन में बढ़ाते जाए अगला मंत्र प्राणायाम मंत्र जो प्राणायाम करना चाहते हो पुनः वे इस समय कर सकते हैं अन्य अर्थ का चिंतन भी करेंगे ओ प्राण हैं, आप सब दुखों से छुड़ाने हारे हैं स्वयं सुख स्वरूप हैं और अपने उपासकों को समस्त सुख की प्राप्ति कराने वाले हैं आप सबसे महान और पूजनीय हैं आप सकल जगत के उत्पत्ति करता और पालक हैं आप शुद्ध ज्ञान स्वरूप और दुष्टों को उनके सुधार के लिए दंड देने वाले हैं आप सत्य स्वरूप हैं आखे अघमर्षण मंत्र मंत्र के साथ अर्थ की भावना करेंगे जिन्हें मंत्र नहीं आते वे शांत भाव से सुनेंगे अघों को पापों को दुर्भावनाओं को हटा देने नष्ट कर देने के लिए हे प्रभु आप इतने शक्तिशाली महान हैं इतने बड़े ब्रह्मांड को सहजता से चला रहे हैं यदि मैं गलत कर्म करता हूं दुर्भावना करता हूं तो आपके न्याय से बचकर कहीं नहीं जा सकता उसका दंड मुझे अवश्य प्राप्त होगा आपकी अति महान सामर्थ्य के सामने शक्ति के सामने मेरी सामर्थ्य कुछ भी नहीं है हे प्रभु फिर मैं क्यों पाप करूं? फिर मैं क्यों दुर्भावना करूं परमात्मा की शक्ति को मन में रखते हुए अपने पापों और दुर्भावनाओं को दूर उपेक्षित करने का भाव रखें sa श्विष्वशी सूर्या चंद्रमसौत यथा पूर्व कल्पय देव च पृथिवी चरिक्ष मतो स्वा अघमर्षण समस्त ब्रह्मांड को लोक लोकांतरों को बनाने वाले सर्वशक्तिमान परमात्मा परमात्मा का ये स्वरूप मन में रखते हुए अपने किसी एक दुर्गुण को दुर्भावनाओं को स्मरण करें और देखें इस पाप को करने से इस दुर्भावना को करने से क्या मैं इसके दंड से बच सकता हूं जब न्यायकारी सर्वशक्तिमान परमात्मा के न्याय से मैं बच नहीं सकता उसके दंड से मैं बच नहीं सकता तो दंड पाने के लिए ये पाप कर, ये दुर्भावना मैं क्यों करूं अपने उस पाप कर्म और दुर्भावना को कमजोर होता हुआ देखें उन पर अपना नियंत्रण बनते हुए देखें अब धीरे से रुकेंगे आज की उपासना का निरीक्षण करें अच्छे अंशों के लिए परमात्मा का धन्यवाद करते हुए स्वयं का उत्साहवर्धन करें आत्मविश्वास बढ़ाएं जो अंश ठीक नहीं रहे शिथिलता रही उसे अगली उपासना में ठीक करने का संकल्प लें प्रयास का संकल्प लें उपासना की अच्छाइयों को और कमियों को पहचाने उन्हें स्मरण रखें आप आज की उपासना के ध्यान के सर्वश्रेष्ठ क्षणों को स्मरण करें मन में उस स्थिति को उभारें उसे गहराई से स्मरण करें पूरी तरह स्मरण करें इस तरह स्मरण करें कि अब भी वही स्थिति बन जाए मानसिक स्थिति संभाले रखते हुए हाथ की उंगलियों में धीरे धीरे गति प्रदान करें हथेली को मुठ्ठी को थोड़ा बंद करें खोल लें धीरे धीरे हाथों को दूसरे स्थान पर धीरे से सरका लें स्थिति परिवर्तित करें दोनों हाथों को धीरे से पीछे ले जाके टिका लें पैर की दोनों उंगलियों को सक्रिय करें टखनों से गति प्रदान करें धीरे धीरे घुटनों को खोलें नेत्रों को बंद ही रखें और इस काल में ये अभ्यास करना है कि शारीरिक गति को करते हुए भी कैसे आंतरिक स्थिति बनाए रखी जाती है आंतरिक स्थिति बनाए रखते हुए धीरे से नेत्रों को थोड़ा खोलें, दृष्टि नीचे धीरे धीरे संतुलन से खड़े हो जाएं। नेत्रों को पुनः बंद कर लें दोनों हाथ अभिवादन मुद्रा में हृदय से जुड़े हुए प्रार्थना के वाक्य बोलेंगे प्रभु तुम्हारे पावन पथ पर प्रभु तुम्हारे आवन पथ पर जीवन अर्पण है सारा जीवन अर्पण है सारा बढ़े चले हम रुके क्षण भी बढ़े चले हम के न क्षण भी होय है दृढ़ संकल्प हमारा ओय है दृढ़ संकल्प कल पहा हो या है दृढ़ संकलहा मानसिक स्थिति बनाए रखते हुए अंतर्मुखी बने रहते हुए आगे की गतिविधि करेंगे दूसरों को देखने की इच्छा हो तो ना देखें दृष्टि नीचे अपने आप में रहते हुए अपना विचार रखते हुए आके के कार्यों को करेंगे ओम शम